अग्निज्वाला लेखक मनोज पांडे मैं दो ऋषियों का पूर्वज हूँ और तीन अग्नि पूर्व ऋषि नरोगेद एक दशमलव दो जैसा कि प्रथम ऋग्वेद के मंत्र से परमेश्वर ने उपदेश दिया कि परमेश्वर स्वयं अग्नि का सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्वरूप है और उसने बताया कि वह सब कुछ इस अग्नि ऐसी ही बनाया है इसलिए ये सम्पूर्ण जगत दृश्य विश्व ब्रह्मांड अग्निवत है अर्थात बहुत अधिक ज्वलनशील है इसमें सिर्फ वही सही मार्ग पर गति कर सकते हैं जो इस अग्नि का सदुपयोग करना नियंत्रित रूप से जानते हैं ये अग्नि ही दो रूपों में व्यक्त की गई है एक दृश्य रूप हो दृश्य ब्रह्मांड है और एक अदृश्य ब्रह्मांड को धारण करने वाला स्वर्ण परमेश्वर है इसको उसी परमेश्वर के निश्वास वेदों के माध्यम से जानकर जब इसका सदुपयोग करता है तो इस सृष्टि का उदय होता है और जब अनियंत्रित होती है तो यह भयंकर संहारक सिद्ध होती है उसी अग्नि रूप शक्ति का विस्तार करते हुए परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही अग्नि स्वरूप सर्वप्रथम प्रथम सृष्टि के आदि में ब्रह्मांड को गति देने वाला आगे चलकर ऋषियों के पूर्वज के रूप में अवतरित हुआ हूं। इस विश्व ब्रह्मांड को नविनता प्रदान करने के लिए इस दृश्य में जगत में और इन ऋषियों से ही सभी देवात और जट आदि उत्पन्न हुए जिनका आपस में संघर्ष के कारण स्वरूप ही यह जगत निरंतर गति को प्राप्त कर रहा है इस तरह ऐसी सर्वप्रथम ऋषियों का उदय परमेश्वर स्वयं करता है या स्वयं ऋषियों के रूप में अवतरित होता है जब परमेश्वर ऋषि रूप में अवतरित हो वे सृष्टि अमैथुन थी क्योंकि सर्वप्रथम सृष्टि के आदि में अमैथुन सृष्टि ही होती है ऋषि का मतलब ही होता है ऋ अर्थात जो अदृश्य है जो शाश्वत है जो सबका मुख्य कारण है जिसका कारण कोई नहीं जो अकारण है वे रितंभरा तत्र प्रज्ञा अर्थात जो शुद्ध ज्ञान है अर्थात वह जो दूर दिखाई देने वाला चेतन प्राणी गयान माँ है वह ऋषि है अर्थात ऋषि वह जो दृश्य और अदृश्य को जोड़ने वाला संगम की तरह से है ऋषि वह दृष्टा अर्थात ऋषि दृष्टा की तरह साक्षी है वह दोनों को देखने वाला है और दोनों से परे भी है जैसे गंगा और जमुना को जोड़ने वाली अदृश्य नदी सरस्वती है जिससे संगम बनता है सरस्वती नाम गया देवी का भी है गयान को भी तीन रूपों में विभक्त किया है इरा, सरस्वती और महे अर्थात गयान कर्म उपासना ये तीन प्रकार है अर्थात ज्ञान स्वतः अपने आप में पूर्ण परमेश्वर रूप और निर्दोष है कर्म अर्थात जिसका संबंध शरीर से है जो मानव है तीसरा उपासना अर्थात जो पहले से विद्यमान ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उसके समीप कर्म के द्वारा उपस्थित होने को उपासना कहते हैं जिसकी कामना साधक गायत्री मंत्र में करता है बुद्धि गयन को धारण करने वाली है साधक आत्मा है वह कामना करता है कि की परमेश्वर की कृपा ऐसी मुझे धीम अर्थात मेरी बुद्धि ज्ञान को धारण करें जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं जैसा कि मंत्र में स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि वही ऋषियों के पूर्वजों के रूप में अवतरित होता है रूप जिसने एक यजु साम अर्थात वेद का ज्ञान क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश को दिया इनसे ही आगे चलकर मैथुन सृष्टि का प्रारम्भ किया गया सर्व विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसी पहले कुछ भी नहीं था शिवाय परमेश्वर रूप शक्ति के उस परमेश्वर ने इच्छा कामना की कि मैं अनंत रूपों में हो जाऊं और उसने स्वयं का स्मरण किया अर्थात स्वयं के निज नाम से और तीन बका जिससे शब्द का उच्चारण किया इस शब्द से ही परमेश्वर रूप दृश्य से दृश्य परमाणु रूप हुआ और इस परमाणु रूप अग्नि से धीरे समय के साथ अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई निरंतर हो रही है क्यूँकी इसके पीछे स्वयं परमेश्वर की अनंत शक्ति कार्य कर रही है इस परमाणु रूप अग्नि के तीन रूप नहीं ये ब्रह्मा विष्णु और महेश हुई इनसे आगे चलकर चार ऋषि हुए अग्नि वायु आदित्य अखिरा यही चार ऋषि प्रथम ऋषि हैं जिन्होंने सर्वप्रथम क्रमशः चारों वेदों का साक्षात्कार किया था और इनसे ही मैथुन सृष्टि का अभिर्भाव हुआ शब्द को भी ईश्वर कहते हैं इस नाम के उच्चारण मात्र से अदृश्य जगत से दृश्य जगत में बहुत सूक्ष्म कणु का सर्जन हुआ जिसमें प्रथम ब्रह्मकण, कण दूसरा विष्णु कण तीसरा महेश कण्ड कहते हैं ये एक परमाणु बन गए और ये ब्रह्म कन्तर विस्तार करने लगा यही तीन कण में ऐसी एक ऐसी शरीर है दूसरे ऐसी मन बना है तीसरे से आत्मा है ये तीनों क्रमशः एक दूसरे से सूक्ष्म है ये मन जिससे आकाश का जन्म हुआ जिससे मन बना और उसी एक मन को अनंत ब्रह्मांडों का गर्भ कह सकते हैं ये उस परमेश्वर के लिए कच्चा पदार्थ की भांति था जिससे ही वे अनंत किस्म की इस अद्भुत जगत की रचना की जैसा कि हमारे प्राचीनतम शास्त्रों में आता है की अग्नि वायु जल और पृथ्वी ये पांच प्राकृतिक भौतिक दृश्यमय पदार्थ है जिस हम अपनी नग्न आँखों ऐसी देख सकते हैं यही महेशकरण है ये एक ही पदार्थ ऐसी अलग अलग रूपों में विभक्त हो यह है जैसा कि हम सब जानते है कि जले कैसा तो हैं कि जल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आग और हवा भी है जिस प्रकार से वायु ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक तत्व तो है जिसको जल के अंदर रहने वाले जली जीव मछली आदि पानी में से छान लेते हैं और अपने आप को पानी के अंदर जीने लायक बनाते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है जो ऑक्सीजन के परमाणु के साथ अभिक्रिया करके जल के एक परमाणु को बनाता है यही हाइड्रोजन भविष्य के लिए बहुत बड़ा ऊर्जा को स्रोत है जिससे भविष्य में सभी वाहन आदि आसानी से जल सकते हैं जबकि जैविक ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल आदि खत्म होने के कगार आरोप है पानी के एक परमाणु में दो तत्व है अगौर हवा तीसरा स्वयं जल है चौथा तत्व आकाश है इनके मध्य में ही विद्यमान है पाँच व तत्व पृथ्वी है जो इन चारों के मिल से बनी है सर्वप्रथम ज्वलनशील गैसे थी जो आगे चलकर अग्नि का रूप धारण किया जिससे बहुत सारे तारों का उदय हुआ इन तारों से अनंत ग्रहों का उद्भव हुआ और फिर इन ग्रहों पर जीवों का उद्भव हुआ क्रमशः समय के साथ जब ग्रह और तरे आकाश गंगा में स्थापित हो गयी तो उसके बाद इसमें उपस्थित कुछ ग्रहों पर जैसे शुक्रवार बृहस्पति मंगलवार आदि ग्रहों पर जीवन का उद्भव हुआ इनको व्यवस्थित रूप से उस परमेश्वर ने पैदा किया सबसे पहले शुक्रवार ग्रह पर आज के अरबों साल पहले वायुमंडल निर्मित किया गया उसके बाद उस ग्रह पर वनस्पति उगाया तरह तरह के वृक्ष लताए पेड़ पौधों को उत्पन्न किया गया उसके उपरांत देव मन फिर मन युग अर्थात मन का सर्जन हुआ जो आकाश का ही एक रूप है ये विष्णु कर्ण के रूप में है क्योंकि मन ही है जो दोनों में एक साथ भाजता है अर्थात मन विशुद्ध रूप से ब्रह्म के स्वरूप को साक्षात्कार करके उनसे एकात्म कर सकता है और यही मन प्रकृति के मुख्य देवता महेश से भी विशुद्ध रूप से जुड़ इस दृश्य जगत का सर्जन कर सकता है जो मन पहले ग्रहों में तारो में रहा फिर वनस्पतियों में रहा फिर इसने एक कदम आगे बढ़कर चलते फिरते प्राणियों और सूक्ष्म से बृहद जीवों के शरीर का रूप ग्रहण किया सबसे अंत में मानव को शरीर का उद्भव हुआ इस मानव को स्वयं का ज्ञान परमेश्वर के सामंत सामंथ प्रारंभ से इसका झुकाव प्रकृति की तरफ अधिक रहा जिसके कारण ही ये निरंतर अवंति ही करता रहा जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये मन ही बहुत अधिक शरीरों को धारण किया जिसमें बहुत सारे देवी देवता और अवतार आते हैं ऋषि महर्षि के शरीर में ये मन उपस्थित हुआ अवंती के कारण ही ये एक ग्रह को नष्ट करता हुआ दूसरे ग्रह पर अपना निवास बनाता रहा शुक्रवार ग्रह के वायुमंडल को और वहाँ का सभी जीवों का अंत करके ये बृहस्थी पर अपनी वस्तिया वशालिया और अरबों सालों तक उस ग्रह के संसाधनों का दोहन किया और उसको भी करके जब देखा कि इस पर जीवन का रहना संभव नहीं है तो वह मंगलवार ग्रह पर अपना निवास स्थान बनाया वहां पर भी अरबों सालों तक रहा जब उस ग्रह के जैविक संसाधन अंत हो गए तो वह हाँ पृथ्वी पर अपना निवास बनाने के लिए आया ये मन ही परमेश्वर के साथ एक होकर ज्ञान बनकर अपने ज्ञान से ही सभी जीव जंतुओं का पुनः सर्जन कर दिया यहाँ पृथ्वी पर सर्वप्रथम ब्रह्म विष्णु महेश तीन पुरुष हुए इन तीनों के अधिकार में ही ये संपूर्ण दृश्यमय जगत हो गया जैसा कि मैंने पहले बताया की महेश जिनको हम शिव के नाम से भी जानते है ये संहार के रूप में माने जाते हैं विष्णु अर्थात जो मन के स्वामी है जिनके अधिकार में दृश्य और अधिकृश्य दोनों प्रकार के जगत में संतुलन बनाने का कार्य है जो इस जगत के पालन करता है तीसरे ब्रह्मा जिनका मुख्य कार्य है जगत का निरंतर सर्जन करना ब्रह्मा ने ही सर्वप्रथम अपनी बुद्धि से ब्राह्मणी नाम की स्त्री को जन्म दिया इससे दो पुत्र उत्पन्न हुए एक यक्ष दूसरा रक्ष। अर्थात जैसा कि नामों ऐसी प्रतीत हो रहा है की यक्ष नाम का जो पुत्र ब्रह्म के थे वह सिर्फ पवित्र कार्यो को करते थे जिसमे यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है जिससे ही इस विश्व ब्रह्मांड की रक्षा सम्भव है दूसरे पुत्र रक्षित थे जिसका कार्य तथा यह रूप श्रेष्ठ कर्मों की निरंतर रक्षा करना जो आगे चलकर देवता और दैत्य के रूप में विख्यात तो हुए इस जगत में जब इस जगत में बहुत समय तक देवता और दैत ने राज्य किया और इस दृश्यम जगत के आकर्षण में आशक्ति के कारण दोनों अपने मुख्य कर्मों से विरक्त होने लगे जिससे उन दोनों में द्वेष और राग ने अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया जिसके परिणाम स्वरूप काम और क्रोध ने भी अपनी जड़ें गहरी जमा लीज का परिणाम ये हुआ कि यज्ञ रूपी कर्म निरंतर कम होता गया और निकृष्ट कर्मों की मात्रा में इजाफा होने लगा जिसके कारण दोनों में संघर्ष होने लगा यहाँ भारत भूमि आरोप उनको आर्य और अनार्य के नाम से जानते हैं जैसे रामकृष्ण आदि के पुरख आर्यो में आते हैं रावण आदि के पुरख राक्षस में आते हैं इन्ही को देवता और दैत कहते हैं ये दोनों ही ऋषि महर्षियों की संतानें थी जिनके पिता स्वयं ब्रह्मा हैं इनकी ही वंश सजाज ही इस जगत में चल रही है एक श्रेष्ठ किस्म के मानव है जो देवता के समान है जो दूसरों के दुख दर्द पीड़ा को समझते हैं जिनकी संख्या अत्यधिक कम है दूसरे राक्षस जैसे है जिनकी संख्या बहुत अधिक है जैसा की हम सब जानते हैं की जो श्रेष्ठ लोग पहले थे जिनमें ऐसी कुछ के बारे हम अच्छी तरह ऐसी जानते है जैसे रामया कृष्ण जिनको भारत का बच्चा बचा जानता है उनको लोग भगवान और विष्णु का अवतार मानते हैं इनके पास इतनी क्षमता थी की जिसे हम आज जड़ समझते हैं जैसे पानी जो सागर में विद्यमान है जिसने उनको रास्ता दिया था उसके ऊपर पुल बनाकर कर विहरावन को मारने के लिए लंका गए थे दूसरा कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानियों उगनली से उठ लिया था अगस्त ऋषि ने सागर को पी लिया था राम के ही बंसज थे भगीरथ जिन्होंने गंगा को आकाश से जमीन पर लाए थे इसके पीछे मैं ये बताना चाहते हूँ कि पहले लोग इन पदार्थों के देवता शिव की आराधरना करके उनसे अपना मन चाहा कार्य सिद्ध कर लेते थे दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वे है की पहले जो शुक्रवार बृहस्थी मंगलवार आरोप सृष्टि कैसे खत्म हो गयी उसका कारण यही है कि देवता और डत्यो का निरंतर युद्ध संग्राम होता रहा जब देवताओं की संख्या कम होने लगी डो का अधिकार ग्रहों पर आने लगा हर तरफ राही त्राही मचने लगी हर कोई प्रताड़ित होने लगा तब जैसा कि कृष्ण गीता में कहते हैं यदा जब जब पृथ्वी पर दुष्टों की संख्या और अत्याचार बढ़ेगा तब तब मैं यहाँ जन्म लेकर उस ग्रह का उद्धार करूंगा और उन सबका साम्राज्य समाप्त करके धर्म और सत्य के राज्य की स्थापना करोगी एक सिद्धांत है इसी पर चलकर परमेश्वर ने मानव शरीर में कुछ समय के लिए अवतरित होकर संपूर्ण जगत को और धर्म ऐसी मुक्त किया जिसमें उस ग्रह के राक्षस वंशों को खत्म करने के लिए खतरनाक युद्ध हुए जिसमें आज से भी आधुनिक और खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया गया था उनके पास परमाणु बम हाइड्रोजन बम न्यूत्रान बमादी की श्रेष्ठ और उत्तम किस्म के खतरनाक शस्त्र थे इसका नया प्रमाण पृथ्वी पर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अंत का कारण परमाणु बम पृथ्वी पर गिराए गए थे पहले के समय में अति उत्तम विमान और स्पेस अक्राफ्ट थे जो प्रकाश की गति से यात्रा करके एक ग्रह से दूसरे ग्रह आरोप आसानी ऐसी पहुँच जाते थे पहले के समय में एक राक्ष राजा शाल्वा था जो लाखों साल जिंदा वाला था क्योंकि उसने अपनी चिकित्सा की उत्तम विधियों के सर्जन से उसने मृत्यु पर अधिकार कर लिए था जिसके पास बहुत बड़ी सेना और बहुत अच्छे स्पेसक्राफ्ट थे जिसने शुक्रवार ग्रह बृहस्टि ग्रह और मंगलवार पर अपना अधिकार कर लिया था और देवताओं को वहां से भगा दिया था देवताओं ने अपनी जान बचा कर पृथ्वी आरोप अपना गुप्त स्थान रहने का बना लिया था जिसकी खोज उसने करके यहाँ पृथ्वी आरोप भी हमला करना शुरू कर दिया था जिसके सम्पर्क में रावण आदि राक्षस भी थे जिनके राज्य और अत्याचार को राम ने एक बार समाप्त कर दिया था और राम राज्य स्थापित कर दिया था लेकिन कृष्ण के समय आते-आते राक्षस फिर बर्थ को प्राप्त कर लिया था जिसमें दुर्योधन आदि प्रथम थे इस पृथ्वी पर, जिसके लिए कृष्ण ने महाभारत जैसे भयंकर युद्ध को कराया जिस युद्ध में तीन हिस्सा पूरी पृथ्वी की आबादी के लोग सभी मच दिए गए थे जब शाल वको ये को ये ग्ञात हुआ की उसकी योजना कामयाब नहीं हो रही है उसके सारे जो योद्धा जा रहे है पृथ्वी पर सत्यता और धर्म का राज्य स्थापित हो रहा है उसने अपने तीनों ग्रहों से एक साथ कृष्ण जो उस समय द्वारिका में रहते थे उस पर बनने कर आक्रमण कर दिया और पृथ्वी पर उसने बहुत आतंक मचा दिया था जिससे कृष्ण बहुत परेशान हो गए थे उन्होंने भगवान शिव साधना करके उनको प्रसन्न किया और, और उनसे ऐसे अस्त्र शस्त्र लिए जिनकी सहायता ऐसी शाल्व के रहने के स्थान शुक्रवार ग्रह बृहस्टी ग्रह और मंगलवार ग्रह के जीवन को हमेशा के पूर्ण नष्ट कर दिया इसलिए ही श्री एव का एक नाम त्रिपुरारी है अर्थात तीनों ग्रहों के शत्रुओं को एक साथ नष्ट करने वाले शक्तिशाली वैज्ञानिक देवता इस तरह से ये बात सिद्ध होती है कि यहाँ इस जगत में जीवन और मृत्यु हमेशा से विद्यमान है और इनका आपस में संघर्ष भी प्राचीन काल ऐसी ही चल रहा है लेकिन इनमें स्वतंत्रता मानव के पास है क्यूँकी इसके पास बुद्धि है जिसकी साधना ऐसी अपनी इंदियों को संयमित करके इस शरीर के पास जो परमेश्वर है उस तक पहुंच सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह मानव देवता है या है देवता भी डत्य बन सकता है यदि वह अपने कर्मों से डटो वाले कृत्यो को करता है और डट्य भी देवता बन सकता है यदि वह देवों वाला कर्म करता है जैसा कि हम देखते हैं कि दोनों ऋषियों के ही पुत्र है जिस प्रकार ऐसी पुलुस ऋषि का अनाथ रावण हुआ था आधुनिक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तथा कथित गो पार्टिकल जेनेवा स्थित तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर रिसर्च सर्न द्वारा दुनिया के सबसे बड़े महाप्रयोग में सालों से ज्यादा देशों के करीब आठ हजार वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया और इस पर दस अरब अमेरिकी डॉलर ऐसी भी ज्यादा खर्च हुआ जिसके परिणाम में तथा कथित गो एक सबो की खोज करने का दावा कर रहे वैज्ञानिकों की ये सारी खोज आदि अधूरी अपूर्ण के साथ साथ अनुमान आरोप आधारित है वैज्ञानिकों का मानना है कि की यानी वस्तु में मिलने वाला वे सूक्ष्म जिसके कारण वस्तु में भार है जिसके कारण ही सभी वस्तुएं आपस में संगठित हैं। जो अरबों साल पहले हुई एक महाविस्फोट के बाद अस्तित्व में आया जिसे ही आज के वैज्ञानिक हिग्सोन ईश्वरीय कण ब्रह्म कण को अलग अलग नामों ऐसी संबोधित कर रहे है इस वैज्ञानिक कुछ भारतीय धर्म गुरु धर्माचार्य भी ये कहते है की कि कण में भगवान है जिसको विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया वैज्ञानिकों का मानना है कि सबोधन ब्रह्म कण समझ लेने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को जानने में बड़ी मदद मिलेगी ये पता चल सकेगा कि ब्रह्मांड जिससे हमारी धरती चाद सूरज सितारे आकाशगंगाएं हैं कैसे बना अभी तक विज्ञान मान रहा है की अरब साल पहले हुई एक महाविस्फोट जिसे बिग बैंग कहा जाता है ये बाद पदार्थ बने और फिर हमारा ब्रह्मांड लेकिन ये महाप्रयोग उस राज्य ऐसी पर्दा उठा देगा कि ऊर्जा से पदार्थ कैसे बनता है सर्वप्रथम शब्द से ऊर्जा और ऊर्जा से पदार्थ निर्मित हुए विज्ञान के इस आधे अधूरे अप्रमाणित अनुमानित खोज से कई प्रश्न पैदा हो जाते हैं जैसे कि महाविस्फोट कब और कहाँ हुआ महाविस्फोट किन किन पदार्थों के बीच हुआ महाविस्फोट में प्रयोग होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई ये हिस्सा सुन के कारण जो वस्तुओं में भार है कहाँ ऐसी है फिर इस कं ऐसी आगे ये ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ ऐसी हुई फिर ये ब्रह्मांडिस विस्फोट से बना आखिर वह महाविस्फोट क्यों हुआ उसका कारण क्या था महाविस्फोट में कौन कौन से पदार्थ थे और पदार्थों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ब्रह्मांड में पदार्थों में पाई जाने वाली ऊर्जा शक्ति की उत्पत्ति कहा से हुई आदि आदि बहुत प्रश्न हैं जिसका जवाब न तो इन वैज्ञानिक के पास है न इन तथा कथित धर्म गुरुओं के पास है पदार्थ में पाए जाने वाले सूक्ष्म कण सबोस को कणकण में भगवान घोषित करना आदि अधूरे गयन की पहचान है कणकण में ऊर्जा जीव भी नहीं है चेतन भी नहीं है बल्कि जिस कण में चेतन व्यहीन शक्ति है चेतन व्यहीन शक्ति को ही आजकल के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग परमात्मा परमेश्वर भगवान कहकर घोषित करने में लगे हैं और परमात्मा परमेश्वर भगवान खुदा गो के पृथक अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं, जो कि घनघोर भगवद्रोही भगवत कार्य है जब जब धरती पर ऐसा असुता नास्तिकता फैलता है तब तब इस धरती पर स्वयं परम प्रभु परमेश्वर खुदा गो भगवान संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने हेतु तथा विज्ञान और अध्यात्म का भी रहस्य उजागर करने के लिए अवतरित होते हैं वास्तव में इस सृष्टि ब्रह्मांड का रहस्य और भगवान का रहस्य इस संसार से लेकर संपूर्ण सृष्टि में कोई जानता ही नहीं है चाहे वैज्ञानिक लोग महाप्रयोग करें और आध्यात्मिक लोग जितने भी आध्यात्मिक अनुसंधान करें पूरा जीवन लगा दे लाखों करोड़ों वर्ष लगा दे तब भी इस सृष्टि का और परमात्मा का रहस्य कोई नहीं जान पाएगा ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांडो का रचनाकार उत्पत्ति करता स्वयं परमात्मा परमेश्वर भगवान है इस सृष्टि के संपूर्ण रहस्य मात्र उसी के पास हैं विज्ञान की पहुंच पदार्थ जब तक ही होती है पदार्थ से पहले शक्ति का रहस्य इसका उत्पत्ति रहस्य विज्ञान से मिलना कदापि संभव नहीं है ठीक उसी प्रकार किसी भी ध्यान साधना की अवस्था में दिखाई देने वाले आत्मा ज्योति दिव्य ज्योति ब्रह्म ज्योति शिव शक्ति अली मनूर की उत्पत्ति का रहस्य किसी भी योगी ये आध्यात्मिक के पास नहीं होता अर्थात वैज्ञानिकों का जड़ पदार्थ और अध्यात्मिकों का चेतन ज्योति का रहस्य केवल अवतार अर्थात जिसने परमेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है भगवान के तत्वज्ञान में होता है ऋग्वेद का ना यह संदर्भ कुछ इस तरह ऐसी कहता है जब कहीं कुछ भी नहीं था नए सृष्टि था नए ब्रह्मांड नए ब्रह्मांड में दिखाई देने वाला आकाश वायु अग्नि जल थल न सूरज न चांद ना तारे, न आकाश गंगाए न पदार्थ न चेतन निक सबो सुन ही नहीं वह परमात्मा परमेश्वर भगवान खुदा गो अब्दन रूप में परम अदृश्य शून्य रूप परम धामित ही शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है जिस शब्द वचन रूप परमात्मा के अंदर सृष्टि रचना का संकल्प हुआ संकल्प यानी कुछ हो भ कुछ ये भाव होते ही उस शब्द परमात्मा से एक शब्द निकल कर अलग हुआ यानी एक शब्द उस परमात्मा से छिटका जो शब्द प्रचंड तेज पूंजी से युक्त था यानी उसमें इतना ज्योति तेज शक्ति से युक्त था इसको ही आदि शक्ति मूल प्रकृति अव्यक्त प्रकृति भी कहा जाता है उस शब्द परमात्मा से एक शब्द छिटकने के पश्चात तभी उस परमात्मा वाले शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि वह एक संपूर्ण शब्द ही बना रहा यही इस परमात्मा की आश्चर्यमय विशेषता थी शब्द भगवान से जो शब्द निकला जो प्रचंड तेजपुण जक्ष ज्योति ऐसी युक्त था उसको ही संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार सौंपा गया यानी मूल प्रकृति को ही सृष्टि का कार्यभार परमात्मा ने सौंपा और सृष्टि करने के लिए इच्छा शक्ति दिया इसी शब्द रूप भगवान से एक शब्द निकलकर कर, कर प्रचंड तेज पुंज हुआ इसको विज्ञान अनुमान के आधार पर महाविस्फोट कहता है फिर इस प्रचंड तेज पुंज शब्द शक्ति से शक्ति ऊर्जा निकलकर पृथक हुई जो आगे चलकर आकाश वायु अग्नि जल और थल का रूप लिया यानी पदार्थ का रूप लिया फिर इस सृष्टि का संरचना हुआ यानी शब्द शक्ति ऐसी ही पदार्थ बनते हुए इस ब्रह्मांड की रचना हुई सृष्टि की उत्पत्ति आदि के पूर्व में जब मात्र रूप शब्द ब्रह्म ही थे उन्हें संकल्प उत्पन्न हुआ कि कुछ हो चुके वे सत्ता सामर्थ्य से युक्त है और उनके कार्य करने का माध्यम संकल्प ही है इसलिए कुछ हो संकल्प करते ही उन्हीं शब्द ब्रह्म का शब्द शक्ति अदृश्य दृश्य और जैसा आत्मा छिटक कर अलग हो गयी जो संकल्प आदि शक्ति अथवा मूल प्रकृति कहलाई तत्व ज्ञान शब्द ब्रह्म के निर्देशन में सहात्मा रूप शब्द शून्य ऊर्जा शक्ति को सृष्टि उत्पत्ति संबंधी कार्य भार मिला अर्थात सृष्टि ब्रह्मांड के संबंध में निर्देशन आज्ञा एवं आदेश पर मच रूप शब्द ब्रह्म स्वयं ने अपने पास उत्पत्ति संचालन और संहार से संबंधित क्रियाकलाप आत्मा रूप शब्द शक्ति के पास सौंपा परन्तु स्वयं को इन क्रियाकलापो ऐसी परे रखा शब्द शक्ति रूप आदि शक्ति ही मूल प्रकृति भी कहलाई क्यूँकी प्रकृति की उत्पत्ति आदि शक्ति रूप में हुई इसलिए ये मूल प्रकृति भी कहलाई पुनः आदि शक्ति ने शब्द दुर्जा अदृश्य ब्रह्म के निर्देशन एवं सत्ता सामर्थ्य के कार्य प्रारंभ किया इन्हें कार्य के निष्पादन हेतु इच्छा शक्ति मिला तत्पक्ति ने सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा की तो इच्छा करते ही शब्द शक्ति रूपा आदि शक्ति का तेज दो प्रकार की ज्योतियों में विभाजित हो पहला भोग प्रकृति दूसरा भोक्ता जीवात्मा हो गए जिसमें पहली ज्योति ओ आत्मा ज्योति अथवा दिव्य ज्योति कहलाई तथा दूसरी ज्योति मात्र ज्योति ही कहलाई अर्थात पहली ज्योति आत्मा जो चेतनता से युक्त है तथा दूसरी ज्योति शक्ति कहलाई इसी से प्रकृति पदार्थ की उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में वेदों में ऋग्वेद कहता है कि सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था यहाँ तक आकाश भी नहीं था केवल परमेश्वर था जो अपनी अडविटी अद्भुत सामर्थ्य से ऐसी से ले रहा था सर्वप्रथम उसमें इच्छा उत्पन्न हुई कि वह विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो ऐसी इच्छा परमेश्वर के हृदय में आते ही शब्द रूप ब्रह्म प्रकट हुआ उसके साथ ही भी शब्द रूप शून्य ऊर्जा प्रकट हुई दृश्य जगत ऐसी दृश्य जगत में जिससे का कल्पनीय अचानक अग्निपिंड प्रकट हो गया भोग रूप प्रकृति और दूसरा उसका भोकरे वाला जीव उसमें प्रवेश करके उसका विस्तार करने लगा और उसमें निरंतर विस्फोट होने लगा जिसमें अनंत ब्रह्मांड जिसमें से सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है उसमें भी सबसे छोटी आकाशगंगा गंगा हमारी है उसमे किनारे आरोप हमारा सूर्य अपने सौर्यम्डल उपस्थित है जो आकाश के केंद्र का अपने सम्पूर्ण ग्रहों के साथ चक्कर लगा रहा है अनंत आकाश अनंत सौरमंडल के साथ बहुत सारे सूर्य पैदा हो गया छोटे सूर्य हमारे सौरमंडल का उत्पन्न हुआ और इसमें ही विस्फोट हुआ जिससे सभी ग्रह उत्पन्न हुए जिसमें से ही एक हमारी पृथ्वी भी है हमारी पृथ्वी लगभग चार अरब वर्ष पुरानी हो चुकी है जैसा कि पृथ्वी हमें आज दिखाई देती है वे अब प्रारंभ में ऐसा बिल्कुल नहीं थी ये अपने प्रारंभिक काल में सूर्य से निकलने के कारण सूर्य के समान भयंकर ज्वलनशील गैसों का इसको ठंडा किया गया लगातार अरबों सालों तक बारिश के कारण से उसके बाद एक विशाल धूम के तुआकर अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी से टकरा गया जिसकी वजह से पृथ्वी दो टुकड़ों में विभक्त हो गई और उसके बाद एक छोटा टुकड़ा जैसे हम चंद्रमा कहते हुए अब पृथ्वी से तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर दूर होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा जैसा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सूर्य आकाश के केंद्र का चक्कर लगाता है आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के केंद्र का चक्कर लगाती है और ये सारे ब्रह्मांड परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का केंद्र है दृश्य केंद्र बिंदु बनी रूप शब्द ब्रह्म का चक्कर लगाते हैं तो इस ब्रह्मांड में तीन प्रकार के मुख्य कार्य कर हो रहा है पहला कार्य ईश्वर भ्रष्टा स्वरूप साक्षी बनकर निष्पक्ष होकर सभी प्रकार के कृत्यो को देख रहा है जो भोक्ता रूप जीव जिसे आत्मा कहते हैं वह प्रकृति रूप भोग सामग्री का किस प्रकार से उपभोग कर रहा है दूसरा कार्य जीव ने नए रूपों में स्वयं को निरंतर विभक्त कर रहा है प्रकृति के पदार्थों के आवरण के अंदर व्यवस्थित होकर जिसमे ऐसी सबसे श्रेष्ठ अद्भुत रूप मानव शरीर के रूप में भी विद्यमान है तीसरा कार्य प्रकृति स्वयं का निष्पक्ष भाव ऐसी जीव का हर प्रकार ऐसी रक्षात्मक कवच की भांति बनकर कर रही है जब पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए उसके बाद पृथ्वी पर बहुत सालों तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक नहीं आ सका। क्योंकि धूमकेतु के टकराने से इतना भयानक विस्फोट हुआ जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के जिस हिस्से से अलग हुआ वहाँ पृथ्वी में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जो करीब 12 किलोमीटर गहरा था जिसमें पानी जो अंतरिक्ष से बरसता है धीरे धीरे अपने मीटे के करों को बाहर कर ले जाकर उसमें जमा एकत्रित होने लगा जो सबसे गहरा महासागर प्रशांत सागर के रूप में आज पृथ्वी पर विद्यमान है क्योंकि चंद्रमा के ऊपर का जो पर्वत है वह ठीक उतना ही आ जितना गहरा प्रशांत महासागर है अर्थात पृथ्वी का वही टुकड़ा चांद है जहाँ आज प्रशांत महासागर के रूप में है जब पृथ्वी ऐसी चंद्रमा अलग हुआ जिसकी वजह ऐसी धूल दूसर का बवंडर गुबार पृथ्वी के वायुमंडल में दसों दिशाओं से ऐसी गए और पृथ्वी का सतह बहुत तीव्रता ठंडा होने लगा जिस प्रकार से एक बाल्टी में बहुत सारे पदार्थों के कुछ बहुत हल्के कचरे को पानी खोलकर कुछ समय के लिए किसी ठंडे स्थान पर रखते तो जो कचरा का भारी हिस्सा होगा वह तहत्ती में जम जाएगा और जो हल्का होगा ये सबसे ऊपर पानी में टरने लगेगा ठीक किसी प्रकार से पृथ्वी के साथ व एक प्रकार से पृथ्वी जैसे किसी लाफे में बंद हो गई और लाखों वर्षों तक सूर्य के प्रकाश से दूर रही पृथ्वी में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें पानी को पाकर अपने को वास्पित करके पृथ्वी की सतह से ऊपर उतने लगी जो गैस ज्यादा द्रव्यमान घनत्व वाली थी वे नीचे रही और जो बहुत अधिक हल्की थी वे पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर उठकर अपने चरमोत पर जाकर जमने लगी जैसे ओजोन की परत है जिसके कारण सूर्य की पैरा खतरनाक किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती है वे ओजन की परत से टकरा कर जिस प्रकार सी किसी सूर्य के प्रकाश की किरणों को वापिस उसी दिशा में भेज देता है ठीक इसी प्रकार से ये पारदर्शी ओजोन की परत पृथ्वी के लिए वे अवस्था पैदा करने लगा जिससे कोई जीव यहाँ पर जीवित रह सके एक प्रकार से यह ओजोन पर जीवन के लिए पृथ्वी पर किसी प्राणी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है ओजोन की परत ऑक्सीजन के दो कणों से मिलकर बनी है पानी में ऑक्सीजन का केवल एक अनु जो दो अनुहाइड ओजन का लेकर पानी का एक परमाणु बनाता है यह ओजोन की परत बनने के बाद जो पानी अंतरिक्ष से सीधा पृथ्वी की सतह पर बरसता था वे भी बंद हो गया इस परत के कारण पानी के कणों में विद्यमान आजन ओजोन के कणों के साथ रासायनिक अभिक्रिया क्रिया करो जोन की परत को और सख्त करने लगा जिसके कारण पानी का दूसरा कन्हाई रोज से दूर सूर्य की किरणों के साथ मिलकर वापिस अंतरिक्ष में जाने लगा इस प्रकार ऐसी पृथ्वी आरोप पहले ऐसी विद्यमान पानी जब पुनः सूर्य प्रकाश का ताप पाकर पृथ्वी की सतह आरोप आना प्रारम्भ हुआ तब शुद्ध रूप में ये जीवन के लिए सहयोगी बना और दूसरी तरफ पृथ्वी पर उपस्थित पानी वाष्पित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में बादल के रूप में एकत्रित होने लगा और समय समय पर जैसे पृथ्वी जब सूर्य के करीब से गुजरती तब ये बादल पानी के बुनों के रूप में बरसने लगे इस प्रकार से पृथ्वी पर रितु मौसम का प्रारंभ हो गया सर्दी गर्मी बरसात बसंत पट इत्यादि अभी भी पृथ्वी काफी गर्म थी फर्क सिर्फ ये आया था की लाखों करोड़ों सालों तक बारिश हुई जब पृथ्वी से चंद्रमा अलग नहीं हुआ था बारिश का पृथ्वी पर यह असर पड़ा कि पृथ्वी के संपर्क में आने से पहले ही पानी की बुद्धिस्प में परिवर्तन होती रही ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलता रहा ये वास्प जब पृथ्वी के सतह पर बहुत सघन हो गयी तो स्टीम की एक मोटी परत पृथ्वी के सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर तक बना लिया इस वास्प स्टिम के कई किलोमीटर ऊपर उससे सतकर झाको बादलों का कई एक किलोमीटर मोट में चारों तरफ की परत बन गई ठीक इसके ऊपर बर्फ की मोटी परत कई एक किलोमीटर मोटी पर बन गई जिस प्रकार से पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है जहां 20 किलोमीटर मोटाई में समंदर के बर्फ की परत है यहां फर्क यह है कि ये बर्फ की मोटी परत समंदर के ठंडे पानी के ऊपर है जबकि पहले जो पृथ्वी के चारों तरफ बर्फ की कई एक किलोमीटर की जो परत थी वे पाको बादलों और स्टीम भाप के ऊपर थी उसके नीचे पृथ्वी ज्वलनशील भयंकर गैसों की पिंड थी पृथ्वी के केंद्र से सतह के बीच में लग 30 से 40 किलोमीटर दर तक कुछ बिल्कुल तरल विभिन्न प्रकार की गैसें उसके ऊपर ठोस और सबसे ऊपर सतह से कुछ किलोमीटर तक भयंकर गैसों की वाष्प की परत थी जब पृथ्वी से धूमकेतु तो टकराया उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ऐसी चंद्रमा अलग हुआ और जब सूर्य की किरणों ऐसी पृथ्वी का सीधा संपर्क न होने के कारण क्यों की पृथ्वी ऐसी धमकेतु के टक्कर के बाद धुल धूसर का बवंडर कई एक सालों तक पृथ्वी के चारों तरफ फैला रहा जिसके परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी का वायुमंडल बना और पृथ्वी पर मौसम रितुवों का आविर्भाव हुआ अब तक पृथ्वी पर पानी का बहुत बड़ा भंडार जमा हो चुका था कई लाखों साल अंतरिक्ष से बारिश होने के कारण जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा था उस समय पृथ्वी की सतह ठंडी होने के कारण सारा वाष्प जो पृथ्वी के सतह के ठीक ऊपर जमा था कई एक किलोमीटर वे सब जमकर बर्फ का रूप धारण करने लगे और पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी हो गई कई किलोमीटर अंदर तक सतह से बिल्कुल ठोस रूप हो गई इस तरह धूमके तुसे जब कई सालों सालों के बाद जब सब धुल धूस चंद्रमा के पृथ्वी के अलग होने के कारण उठ रहे थे सब शांत और व्यवस्थित हो गए और जो की परत के कारण वायुमंडल बन गया पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश शुद्ध रूप से बिना बैगनी किरणों के, के पृथ्वी की सतह तक पुनः आने लगे तब उसके बाद सिर्फ बारिश चार महीनों तक होने लगी चार महीने गर्मी और चार महीने सर्दी पड़ने लगी जब बारिश होती तो वह पानी रूप तरल बनकर बर्फ के नीचे बहकर हर तरफ से उस स्थान पर एकत्रित होने लगा जो विशाल गड्ढा पृथ्वी चंद्रमा के निकलने के कारण बना था। पानी के साथ बहुत सारे रसायन मिट्टी के कन भी बर्फ की परत के नीचे उस गड्ढे में जाकर एकत्रित होने लगे लाखों सालों तक ये प्रक्रिया चलने के कारण उस गड्ढे में सबसे ऊपर बर्फ के नीचे पानी तरल रूप में खारा कई किलोमीटर नीचे पृथ्वी के सतह तक भर गया जिसमें कोई लहर नहीं थी ना ही उसमें कोई जवार भाता ही आता था क्योंकि सारा पानी बर्फ के नीचे विद्यमान था उस पानी के नीचे जो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसी कचरा बह जाता था वह सब पानी बर्फ के नीचे एकत्रित होने लगा जो आगे चल लाखों सालों में पर्वत बनकर उभरा पृथ्वी की सतह ऐसी ऊपर इसके पीछे कारण है कि पृथ्वी दोनों ध्रुवों से बंधी एक विशाल चटान रूप है जो फैल तो सकती नहीं और पानी या बर्फ पृथ्वी की सतह से ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी इतनी तीव्रता से घूम रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ इस तरह से एक बैकिंग बन गया है जो पृथ्वी को फैलने से रोकता है जो समंदर के अंदर पर्वत बनने का कारण बना इस तरह ऐसी पृथ्वी आरोप उपस्थित समुन्दर ऐसी हिमालय रूप सर्वप्रथम पर्वत का जन्म हुआ जो समंदर की सतह से आज लगभग नौ किलोमीटर उच्च और आज भी वे बढ़ रहा है जहाँ आज पृथ्वी पर हिमालय पर्वत है वहाँ कभी बहुत लाख करोड़ों साल पहले चनित नामक समंदर हुआ करता था आज भी हिमालय पर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ के तो उसकी चोटियाँ नमक ऐसी दिखी है जो ये सिद्ध करती है कि ये समुन्दर ऐसी आई है जैसा कि ध्रुवो पर है ऐसा ही पृथ्वी के चारों तरफ बर्फ था पहले जब हिमालय नहीं था ना ही कोई समंदर ही था जो अभी पृथ्वी के वायुमंडल गर्म होने के कारण बहुत तीव्रता से ध्रुवों की बर्फ गलकर समंदर के पानी में मिलकर समंदर की सतह को ऊंचा कर रहा है ऐसा ही चलता रहा तो कुछ एक सालों सालों के अंदर ही समुन्दर के किनारे जो बड़े बड़े देश बशाये गए हैं वह सब समंदर में डूब जाले गए ऐसा पहले भी हो चुका है समंदर में महाभारत कालीन कृष्ण की द्वारिका नगरी जो अहमदाबाद के पास थी वह समंदर में समा गई है समंदर के एक या दो किलोमीटर अंदर आज भी कृष्ण की नगरी द्वारिका का, का अवशेष विद्यमान है मनुष्य वह है जो चिंतन मनन विचार और सत्य का निर्णय करने में सक्षम हो जिसके पास सामर्थ नहीं वह मानव कहलाने के योग्य नहीं है हम प्राय दूसरे को बदलना चाहते है दूसरे को सुंदर समझते है दूसरे से प्रेम करते है दूसरे जैसा बनना चाहते है हर वस्तु को अपने इच्छा राग द्वेष से देखते हैं यहाँ तक हम स्वयं को भी हम पूर्णतः नहीं स्वीकारते हमेशा हम दूसरे का ही अनुसरण करते हैं क्योंकि ये तरीका बहुत परिश्रम से तैयार किया गया है जिससे मानव का शोषण भरपूर करने में सफलता निरंतर मिलती रहे आज दुनिया एक अजायब घर यातना गृह बनकर रह गयी है इसको बनाने वाला कोई और नहीं वही लोग है जो दूसरे जैसा बनने में लगे हैं, ये हम नहीं जानते कि हम कौन है जब हम स्वयं को जान जाएंगे तो हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है हम मद और अद्भुत शक्ति सम्पन्न है हम हमेशा दुनिया को समझना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, या फिर दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, जबकि की दुनिया भरी लुली लंगड़ी अब पाहिजा और व्यर्थ है यहाँ सब कुछ जन है हम स्वयं को प्रेम करें स्वयं को बदले स्वयं के लिए जीवन को जिए हमारे लिए सब कुछ संभव है जब हमारा ध्यान स्वयं पर होगा तभी हमें स्वयं का ज्ञान होगा हम सबसे पहले भारतीय है हमारा पहला धर्म है भारत को जानना भारत कोई व्यक्ति नहीं भारत एक आत्मा है जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर रूपी विवेक कार उसी प्रकार बिना भारत के दुनिया का अस्तित्व संभव नहीं है क्योंकि दुनिया का प्रारंभ सृष्टि का प्रथम अवचार भारतीय उप महा तिब्बत के हिम शिखर आरोप हुआ ये सृष्टिया मैथुन सृष्टि थी अर्थात बिना किसी गर्भ की सहायता के यहाँ पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को युवाजवान रूप में पैदा किया गया था इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि बच्चों को पैदा किया जाता तो उनका पालन कौन करता यदि वृद्धों को पैदा किया जाता तो उनकी सेवा कौन करता इस कारण से सभी जीवों को युवा रूप में उत्पन्न किया गया या दूसरे शब्दों में क्लोनिगन के रूप उत्पन्न किया गया ये क्लोनिगन करने वाले कौन थे वह मनु और सप्तषि थे ये मंगलवार ग्रह पर से आए थे क्योंकि वहाँ पर जब भयानक परमाणु युद्ध होना शुरू हुआ देवता और डेट में अर्थात और अनार्य में जिसके कारण वहाँ की मानवता संस्कृत सभ्यता बहुत तीव्रता से नष्ट होने लगी इसके साथ वहाँ का वायुमंडल मंडल अत्यधिक गर्म होने लगा और वायुमंडल लगभग समाप्त होने के कगार पर पहुँच गया जिसके कारण मंगलवार ग्रह के चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम हो गया और वह मंगलवार के सतह से टकराने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगा ये गयान वहाँ के वैज्ञानिक और सप्तऋषि मनु जो वहाँ के प्रमुख थे उनको हुआ तो वह जीवन और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सभी जीवों के जेनडीएनए जो पहले से एकत्रित वैज्ञानिक ऋषियों के द्वारा किए गए थे वह सब लिया एक बड़े स्पेश विमान की सहायता ऐसी हिमालय के शिखर पर आई यहां एक विशाल ललिब स्थापित की और उसमें सभी प्रकार के जीवों की मानव समेत क्लोन निगम की मंगलवार ग्रह पर उसका उपग्रह चंद्रमा कुछ समय पश्चात टकरा गया वहां का सब कुछ सर्वनाश हो गया क्योंकि विशाल ग्रहों के टक्कर के कारण कई वर्षों तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया उस ग्रह पर जिसके कारण किसी जीव का जीवित रहना संभव नहीं रह सका सिवाय कुछ सूक्ष्म बैक्टेरिया के जो अब भी वहाँ विद्यमान है आज भी वैज्ञानिक अपने यंत्रों की सहायता से ये जानने में समर्थ हो चुके हैं कि वहाँ मंगलवार ग्रह के जीवन के नष्ट होने के पीछे कारण भयंकर परमाणु युद्ध ही था दूसरी बात वहाँ पर आज भी बहुत प्रकार के कीड़े मकोने और छोटे जीव पाए जाते हैं और आज के वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारे प्राचीन काल के ऋषि वैज्ञानिक आज के समान ही जानकार और संसाधन संपन्न थे उनके पास हमसे भी आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता और वैज्ञानिक संसाधन थे इस तरह से सर्वप्रथम मानव समेत सभी जीव जंतु प्राणी का उदय पृथ्वी पर हुआ हिमालय के शिखर पर जो अब तिब्बत में है पहले वहां पर स्वर्ग बनाया गया था इससे पहले स्वर्ग गुटर पर वसाया गया था ये रामायण क्वाल युद्ध के बाद खत्म हो गया था क्योंकि रावण का एक भाई था कुंभकरण जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपना अधिकार कर लिया था और वे देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए उजित अपने भाइयों और रावण के साथ था जिसके कारण ही देवताओं ने योजनाबद्ध तरीके से राम रावण का युद्ध कराके स्वर्ग को बचाया था कुछ समय के लिए ही क्योंकि इस पृथ्वी हमेशा ऐसी देव और डॉध निरंतर चलता रहता था जिसमे स्वर्ग भी समय के साथ यहाँ स्वर्ग भी बदलता रहा है तिब्बत का ये स्वर्ग महाभारत काल तक विद्यमान था देवता अत्यधिक श्रेष्ठ स्त्री पुरुष रहते तो जो हजारों सालों लाखों सालों तक जीदा रहते थे यहाँ आदरण जो जीव मैथनी धनी सृष्टि से पैदा होते उनको रहने की अनुमति नहीं थी इसलिए यहाँ रहने के लिए प्राय युद्ध होते हैं जिसमें वहाँ स्वर्ग में रहने वाले हमेशा अपने योग बल से बिज पड़ते थे और साधारण जनजूग मैथनी सृष्टि से पैदा हुए थे वे देवताओं से कमजोर और उस वातावरण में जीने के योग्य भी नहीं थे जब उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी तो इन सब के लिए हिमालय के नीचे घाटियों में बड़े नगर बसाए गए जैसा कि हम जानते हैं कि काशी को शिव ने बचाया था जहां पर राजा हरिश्चंद्र की नीलामी हुई थी और एक घटना महाभारत में आती है जब अर्जुन स्वर्ग में जाकर अपने सगे पिता इंद्र के यहां रहता है और वहां से कई प्रकार की कला और अष्ट शस्त्र लेकर आता है यहां हिमालय पर साधना करके शिव को प्रसन्न करके उनसे भी अष्ट प्राप्त करता है श्री और हनुमान महाभारत और रामायण दोनों समय में विद्यमान थे जिससे सिद्ध होता है की वह लोग जो स्वर्ग में रहते थे लाखों सालों तक जिंदा रहते थे विद्वान वैज्ञानिक विश्वामित्र के द्वारा अंतरिक्ष में स्वर्ग की स्थापना राजा हरिश्चंद्र राम के पूर्वज थे राम के पिता दस रथ दस रथ के पिता रघु और रघु के पिता थे राम जिस धनुष को धारण करते थे वे हज नाम से ही जाना जाता है राम के इनसे कई पेड़ी पहले हरिश्चंद्र हुए उनके पिता त्रिशंकु थे जो महर्षि वैज्ञानिक विश्ववामित्र के बहुत बड़े भक्त थे एक बार महर्षि को भी किसी कारण वहाँ स्वर्ग से निष्काशित कर दिया गया था क्योंकि वेहत्री श्रंख अपने भक्त को भी वहां स्वर्ग में स्थान दिलान्याय रखना चाहते थे देवताओं ने ये प्रस्ताव ऋषि विश्वामित्र का अस्वीकार कर दिया और कारण बताया कि वेहत्री शंक को राजा है जो यहां स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है ये देवताओं की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र को अपना अपमान समझ में आया इसलिए उन्होंने स्वर्ग का त्याग कर दिया और निचे संसार में रहने लगे देवताओं से अपने अवमान का बदला लेने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना बनाई त्रिशंकु के साथ मिलकर जो पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था उसके लिए अंतरिक्ष में एक नया स्वर्ग बनाने की विश्वामित्र भी पहले एक सम्राट थे वे भी राज्य कर चुके थे पृथ्वी आरोप वेहते शंकु के पूर्वज थे ऋषि विश्वामित्र के संदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध आख्यान प्रचलित एक वार ऋषि विश्वामित्र जब सम्राट हुआ करते थे उस समय युद्ध इन से हुआ था उसको जीतकर विश्वामित्र अपनी लाखों की सेना के साथ वापस अपने राज्य की तरफ लौट रहे थे उनकी सेना और वे बहुत थके हुए थे वे हराम चाहते थे कुछ समय के लिए उस समय उनके पास कुछ रसद सामान शेष नहीं बचा हुआ था तभी उनको उन्हें अपने गुप्तचरों के द्वारा गया था की यहाँ कुछ दूर आरोप ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है तो विश्वामित्र अपने एक सेवक को भेजा वशिष्ठ के आश्रम में भेज याचना की उनके लिए और उनके सेना के लिए कुछ रसद खाने पीने का सामान उपलब्ध कराएं। वशिष्ट ने उत्तर में कलवाया कि ठीक है आप सब आराम करें कुछ समय में सभी सामग्री आप सबके पास पहुंच जाएगी इस तरह से विश्वामित्र की सेना और स्वयं आश्रम के समीप एक नदी की नार अपना पराव डाल दिया जैसा कि उनको बताया गया था कि कुछ समय में सभी वस्तु उनके पास पहुँच जाएगी ठीक वैसा हुआ थोड़े ही समय में सभी सेना के लिए खाने पिन्ह रहने के लिए सभी प्रकार का पर्याप्त सामान पहुँचा दिया गया ये जानकर विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ जो कार्य में पूर्ण करने में विवश हो रहा है इस जंगल में वे कार्य इतना जल्द कैसे संभव कर दिया इस कारण को जानने के लिए वे स्वयं वशिष्ठ से मिलने के लिए उनके आश्रम में गए और ब्रह्म ऋषि सिर विश्वामित्र ने पूछा कि आपने ये सब कैसे किया इतने बड़े लाभलस कर सेना को तृप्त कर दिया तब ब्रह्म ऋषि ने अपने पास विद्यमान एक गाय कामधेनु के बारे में बताया कि ये सब काम कामधेनु गाय ने किया है ये वही कामधेनु जो देवता और डेट के समंदर मंथन के समय मिली थी ये समंदर मंथन का मतलब हो कि देवता और डैटो दोनों ने एक साथ मिलकर अंत्यक्ष की खोज की थी जिसमे ऐसी उन सब को कई ऐसे ग्रह मिले थे जहाँ पर जीवन उपलब्ध था और वे वह सब सभी सबसे भी अधिक विकसित थे उनको प्रसन्न करके ही उनसे बहुत से वस्तुओं को देवता और डैटो ने प्राप्त किया था जिसमे से ही एक ये कामधेन भी थी ये जानकर विश्वामित्र कामधनों को देखना चाह जब ब्रह्मयसी ने विश्वामित्र को कामधेनु गाय का दर्शन कराया तो उसको देखकर विश्वामित्र बहुत मोहित हो गयी और उन्होंने वे कामधेनु को अपने महल में ले जाने की इच्छा जाहिर कर दी कामधेनु जो सागर मंथन से निकली थी जिसको देवता और डो ने मिलकर किया था ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कहा ये तो कामधेनु स्वयं निश्चय करती है कि इसे कहा रहना है कामधेनु ने विश्वामित्र के महल में जाने से मना कर दिया विश्वामित्र ने अपनी सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया कामधेनु को अपने महल में लाने के लिए साम, दाम दंड भेद लेकिन वे किसी प्रकार से सफल नहीं हुए अंत में उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी फिर उन्होंने अपने पास के सभी विद्वान मंत्री ऐसी मंत्रणा की ये कैसे संभव हो गया की कामधेनु एक सम्राट को छोड़ कर आश्रम में क्यों रहना चाहती है तब उनके सभी विद्वान मंत्री सहयोगी उन्हें बताया कि वशिष्ठ कोई साधारण मानव नहीं ब्रह्म ऋषि है विश्वामित्र ने कहा कि क्या वह सम्राट से बड़े हैं उनको उत्तर मिला हां महाराज इस तरह से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के शरण में आकर राज्य का त्याग कर दिया और ब्रह्म ऋषि के साधना में तलिन हो गए ये काफी समय के बाद वे ब्रह्म ऋषि की उपाधि से ब्रह्म ऋषि व द्वारा संबोधित किए गए और उनको स्वर्ग में स्थान मिल गया वहाँ बहुत समय रहने के बाद जब त्रिशंकु को वचन देने के कारण स्वर्ग का कर गया और एक नया स्वर्ग बनाने में जुट गए इन्हीं विश्वामित्र ने आगे चलकर आई हुई मेनका नाम की अपसरा ऐसी विवाह किया जो इनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से आई थी जिसको देवताओं के राजा इंद्र ने भेजा था क्योंकि उनको अपने स्वर्ग के सिंहासन को खतरा विश्वामित्र की तपस्या से हो चुका था जिस मेनका ऐसी शकुंतला का जन्म हुआ जो महर्षि कनाथ के आश्रम में रहती थी जहाँ पर उसकी मुलाकात राजा दुष्यंत से होती है जिससे वे गंधर्व विवाह करती है और उन दोनों से ही राजा भरत का जन्म होता है जिससे और पांडव वंश का उदय होता है जिसका महाभारत में उल्लेख मिलता है ये विश्वामित्र काफी लंबे समय तक इस पृथ्वी आरोप जीवित रहे थे महर्षि विश्वामित्र जो एक महान वैज्ञानिक थे अपने शिष्यों के साथ मिलकर त्रिशंकु को जीवित स्वर्ग में पहुंचाने के लिए उन्होंने एक नए उपग्रह स्वर्ग के नाम से अंतरिक्ष में निर्माण किया और उसे पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में स्थापित कर दिया वह पूरी तरह से मानव निर्मित एक उपग्रह था वहां मानव को रहने की सभी सुविधाएं थी वे कृत्रिम उपग्रह था जैसा की आज के समय में अमेरिका चाइना रूस आदि देशों ने अपना एक स्पेशल स्टेशन अंतरिक्ष में बना रखा है यद्यप बहुत छोटे है यहाँ पर कुछ एक मानव वैज्ञानिक शोध करने के लिए रहते हैं भविष्य में मानव यहाँ पर घूमने जा सकता है जहाँ पर कल्पना चावला जाकर जब वापस आ रही थी उसका स्पेश क्राफ्ट रास्ते में ब्लास्ट कर गया जिससे उस स्पेशा क्राफ्ट के सभी सात सदस्य कल्पना चावला समेत मारे गए थे वहाँ भारत टेम के सुनेता बिलियम सभी जाकर आ चुकी है विश्वामित्र का बनाया गया उपग्रह काफी बड़ा और सब प्रकार की सुख सुविधा सम्पन्न था वहाँ पर त्रिशंकु अपने काफी आदमियों के साथ रहने लगे लेकिन ये बात और दूसरे देवता वैज्ञानिक ऋषि जो हिमालय के स्वर्ग पर रहते थे उन्हें अच्छी नहीं लगी कि कोई उनसे श्रेष्ठ स्थान पर रहे और उनसे अच्छा जीवन जी क्यूँकी जो स्वर्ग महर्षि विश्वामित्र ने बनाया था वहाँ रहने वाले की उम्र भी बढ़ जाती थी और बहुत प्रकार की सुविधा थी जो पृथ्वी पर विद्यमान स्वर्ग था वहाँ के लोगों को गवारा नहीं था उन सब ने विश्वामित्र को नीचा दिखाने के लिए बहुत प्रकार के संयंत्र रचने लगे जिसमें सबसे पहले विश्वामित्र को जहाँ से सबसे अधिक धन मिलता था अर्थात त्रिशंकु के राज्य से, जो अब उनके पुत्र राजा हरिश्चंद के अधिपति में चलता था सभी देवता राजा हरिश्चंद को झूठा और असत्य सिद्ध करने के लिए संसार में प्रचारित करने लगे गुप्त रूप से ये हरिश्चंद को बहुत बुरा लगा उन्होंने संपूर्ण संसार में अपनी प्रतिष्ठा को सिद्ध करने के लिए ये घोषणा कर दे कि जो कोई उनको झूठा सिद्ध कर देगा वे उन्हें अपना सर्वश्व दान कर देगा यहाँ तक राजा हरिश्चंद ने स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलने की कसम खा रखी थी विश्वामित्र को अपने कार्यक्रम अंतरिक्ष में बनाए स्वर्ग के लिए निरनंतर धन की आवश्यकता थी वे जानते थे देवतागढ़ राजा हरिश्चंद को यदि झूठा सिद्ध कर दिया अपने षडयंत्र के द्वारा और उनसे राज्य और उनका धन छीन लिया तो स्वर्ग का उनका कार्यक्रम रोक सकता है या कोई भयानक विधि पड़ सकता है ये विचार कर करके उन्होंने एक योजना बनाई कि राजा हरिश्चंद्र को भी उनके साम्राज्य समेत स्वर्ग में स्थापित किया जाए और पृथ्वी का त्याग कर दिया जाए जिससे यहाँ पृथ्वी के जट हिमालय के स्वर्ग के देवता में संघर्ष होगा और हम देवता के संयंत्र से बच जाएंगे और हमारा अंतरिक्ष का स्वर्ग साम्राज्य के साथ सुरक्षित हो जाएगा ये बात जब राजा हरिश्चंद्र को महर्षि विश्वामित्र ने उनके स्वप्न में आकर बताया और कहा कि ये इच्छा उनके पिता की भी है लेकिन राजा हरिश्चंद्र को अपने सत्य के प्रति निष्ठा और संसार में अपनी प्रतिष्ठा अपने पितात्री शंकु की इच्छा से बहुत अधिक बहुमूल्य था वे किसी के मित पर पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहते थे भले ही इसके लिए उनको अपना सर्वस्व राज्य धन संपदा मान मर्यादा सब कुछ डाब पर लगाना पड़े वे बिल्कुल तैयार थे उनके साथ उनकी पत्नी और उनका बेटा भी तैयार था जब महर्षि विश्वामित्र और त्रिशंकु को ये ग्ञात हो गया कि किसी भी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र अपने बचन से अर्घ नहीं होने वाला है सत्य मार्ग से जो इसके सर पर चढ़ गया है इससे इसका सब कुछ छीन लिया जाए तो शायद द्वारों के थपेड़ो और कष्टपूर्ण क्लेशों की आधियों से बौखलाकर हमारी हमारे शरण में आ जाए त्रिशंको की सहमति से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि मैं अगले दिन सुबह तुम्हारे दरबार में आऊँगा और तुम अपना सब कुछ जो राज्य पाठ तुम्हारे पिता के द्वारा तुम्हें मिला है उनकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मुझे दान कर देना जिसके लिए राजा हरिश्चंद्र तैयार हो गए सुबह होने पर जैसे ही दरबार लगा राजा हरिश्चंद्र सिंहसन पर विराजमान हुए तभी महर्षि विश्वामित्र उनके सामने उपस्थित हो गए और अपना स्वप्न में आने की बात दिला राज्य को लेने की बात की जिसके लिए राजा हरिश्चंद्र सहर्ष तैयार हो गए और वे अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर बिखारी के भेष में राज्य से बाहर जाने के लिए तैयार हुए तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ये दान जो तुमने दिया है ये सब तुम्हारे पिता की विरासत है तुम्हारी स्वयं की नहीं है इसके अतिरिक्त तुम्हें दक्षिणा देना होगा पाँच सहसा तुम्हे कही और ऐसी पाँच दिन में व्यवस्था करना होगा इसके लिए भी राजा हरिश्चंद्र तैयार होगी और राज्य से प्रस्थान किया बहुत कष्टों पिरावों को सह सह कर चिड़ हो गए भूखे प्यासे उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं खड़ा हुआ क्योंकि जो उनकी सहायता करने का प्रयास करता वह देवताओं और महर्षि विश्वामित्र के का भाचन बनता था जिससे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वे राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार की किसी प्रकार से सहायता कर सके इसके अतिरिक्त रोज महर्षि विश्वामित्र अपने दक्षिणा को लेने के लिए निरंतर दबाव बनाते रहते थे क्योंकि महर्षि विश्वामित्र नहीं चाहते थे कि ये राजा हरिश्चंद्र केवल सत्य और अपने वचन के रक्षा के लिए महान हन्यकष्टों को सहवेह समझते थे राजा हरिश्चंद्र झुक जाएंगे और अपने बचन से बेमुख हो जाएंगे लेकिन ये नहीं हो सका राजा हरिश्चंद्र ने भयानक कष्टों को सहा और अंत में कई दिनों में अयोध्या से काशी शिव की नगरी पहुँचे गए जहाँ उनको कोई पहचानता नहीं था वहाँ एक चौराहे आरोप खड़े हो गयी जहाँ दास दाशियाँ बिकते थे वहाँ पर वे अपने पत्नी और बच्चे को एक व्यापारी के हाथों में बेच दिया और स्वयं को एक दुम धैर्यकार बेच दिया जिससे उन्हें पाँच शहर स्वर्ण मुद्राएं मिली जिसे उन्होंने प्रेम से महर्षि विश्वामित्र का दक्षिण दे कर उन्न हुए स्वयं को दो के शमशान घाट आरोप मुर्दा फुंक, फुंक कर जीव को पार्जन करने में लगा लिया और पत्नी बच्चा उस व्यापारी के घर की दासी बन कर जीव को पार्जन करने लगे विश्व अपने साथ अपना सारा धन साम्राज्य और स्तरी पुरुष पशु धन इत्यादि सामग्री को लेकर अपने बनाए स्वर्ग में चले गए और वहाँ उसका विस्तार करने लगे जब हिमालय के देवताओं को अपनी योजना सफल होती नजर नहीं आई महर्षि विश्वामित्र के स्वर्ग का विस्तार उनकी आंखों त्रिंके की तरह दुखने लगा हुए सब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनके स्वर्ग से निष्कासित किया गया कोई महर्षि या राजा कैसे अपने लिए अंतरिक्ष में स्वर्ग बना कर रह सकता है ये उनके सम्मान और साधारण जनों में उनके प्रति लोगों की आस्था भी बहुत कम होने लगी थी और ज्यादा से ज्यादा लोग अब महर्षि विश्वामित्र के द्वारा बनाए हुए स्वर्ग में राजा त्रिशंकु के साथ रहना चाहते थे ये सब पृथ्वी पर उपस्थित स्वर्ग के देवताओं को कदापि गा की उनके प्रति लोगों की आस्था कम हो ये उन सब के अस्तित्व को लेकर बहुत बड़ा खतरे का संकेत था और दूसरा कारण था की पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में स्थित बनाए गए महर्षि विश्वामित्र का स्वर्ग अपना सारा कार्य सौर ऊर्जा से करता था जिसके कारण पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश भी न मिलने से पृथ्वी ठंडी होने लगी थी और यहाँ पर जीवन के लिए खतरा मंडराने डराने लगाया दी ऐसा ही चलता रहा कुछ हजार लाख साल में पृथ्वी पर कोई मानव जीव जंतु प्राणी जीवित ना बचे और दूसरा कारण बताया गया कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल कम हो गया क्योंकि उस गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग महर्षि विश्वामित्र ने अपने स्वर्ग को व्यवस्थित रखने में बहुत ज्यादा मात्रा में करने लगे थे जिसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित समंदर में ज्वार भाटा के समय में परिवर्तन आने लगा सूर्य की गर्मी कम पड़ने के कारण समंदर का पानी वाष्प बहुत कम बनता था और जिसके कारण बारिश की मात्रा पृथ्वी पर कम हो गई और इस वजह से पृथ्वी अनाज फल सब्जिया की पैदावार कम होने लगी थी लोग हिंसक होने लगे जानवरों प्राणियों को मार मच कर उनका भोजन के रूप में उपयोग करने लगे जिसके कारण हिंसक जटियों की संख्या में इजाफा होने लगा हर प्रकार से देवताओं के साथ सभी मानवों पर गलत प्रभाव पड़ने लगा इन सब जानकारियों से महर्षि विश्वामित्र को परिचित कराया गया और सिफारिश की गयी की वे अपने हाँ बना ये अंतरिक्ष को नष्ट करके पृथ्वी वापस आकर बस जाए लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने जवाब में देवताओं को बहुत चिखा उत्तर दिया कि जब देवता हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिए जब हम पृथ्वी पर रहते थे अब जबकि हम अपना सर्वस्व लगा कर बहुत आगे निकल आए हैं तो हमें वापस आने की बात करके हमें नष्ट करना चाहते है ये कदापि संभव नहीं है हमारे लिए यहाँ हमें कोई नुकसान नहीं है आप अपनी रक्षा की और मेरे ऐसी किसी प्रकार के सहयोग की कामना न करे पृथ्वी के स्वर्ग के देवताओं को जब सकारात्मक परिणाम नहीं मिला तब उन्हें एक बहुत बुरा दूसरा संयंत्र रचा पहले तो देवताओं का राजा इंद्र ने त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र को अपनी तरफ मिलाने की योजना बनाई आगे चलकर गुप्त रूप से सीधा सिद्धार्थ राजा हरिश्चंद्र से न मिलकर इनके परिवार अर्थात इनकी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहताश को भी इसमें एकत्रित रूप से मिला जाए जब शैब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी अपने बेटे रोहताश के साथ जिस व्यापारी के यहाँ दासी थी उसकी पत्नी बहुत दुष्ट और निकृष्ट स्वभाव की थी वे शैब्या से बहुत अधिक काम लेती बदले में उसे बहुत थोड़ा भोजन देती थी फिर भी सभी शारीरिक मानसिक पिराओं को सहकर शाब्या अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने का हमेशा प्रयास करती रहती थी फिर भी उसकी मालकिन बहुत नाराज रहती और तरह तरह के उलाने निरंतर शाब्या को दिया करती थी यहाँ तक रोहताश से भी विंग काम लेती ऐसा ही चल रहा था एक दिन रोहताश को जंगल में लकड़ियों को लेने भेज दिया वे लकड़ी लेकर आर हाथ हाथ तभी देवताएं का राजा इंद्र उसे काटने के लिए एक सांप भेज दिया जिसने रोहताश को काट लिया जिसके कारण रोहताश की हालत बिगड़ गई। ये बात जब शैब्या को मालूम हुई जब बहुत समय तक रोहताश चलाकड़ी लेकर नहीं आया तब शब्हा उसकी तलाश में जंगल में गई, जहां उसने उसे रास्ते में मिल पड़ा पाया तब उसे पता चला कि वह हाँ अपने प्रिय पुत्र को खो चुकी है वे हाँ बहुत रोई बिलखी और उसे मरा हुआ मानकर उसके अंतिम संस्कार के लिए अपने गोर में लेकर नदी किनारे रात्रि के समय उसी शमशान घाट पर पहुंची जहां पर राजा हरिश्चंद्र बहरा देते थे और मुर्दा चलाने से पहले सभी मुर्दा फुंकने वाले से कर लेते थे रात्रि का समय सहन करती रात चारों तरफ जलती लाशें इधर उधी बिखरी थी चारों तरफ के वायुमंडल में मांस के जलने की भयानक बद ऐसी भर रहा था जहाँ कुत्ते भौक रहे थे वे उस स्थान को और भयानक बना रहे थे आज भी वे राजा हरिश्चंद्र का मुर्दा फुकने वाला घाट कशी वाराणसी में प्रसिद्ध है जब राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि की को और उसके गोद में उनके बेटे रोहताश की लाश है वे अब पहचान गए, लेकिन अपने सत्य धर्म की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा व्यवहार किया कि दोनों अपरचित है उन्होंने शब्या से कहा, कहाँ किसी शरीर का दाह संस्कार करने से पहले मुझे कर देना होगा उसके बाद ही तुम कोई दाह संस्कार कर सकती हो और बिलक बिलख रोते हुए ये कहा मेरे पास कुछ नहीं है शिवाय वस्त्र जिससे मैंने अपने शरीर को ढक रखा है उसमें आधार ले सकते तुम दाह संस्कार करने के बदले में जिसके लिए राजा हरिश्चंद्र तैयार हो गयी अब अपनी साड़ी को फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तभी देवताओं का राजा इंद्र उन दोनों के मध्य प्रकट हुआ और कहा कि अब बहुत हो गया तुम जीत गए राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हो धर्मात्मा हो मैं तुम्हें इस कृत्य से मुक्त करता हूँ और तुम्हारे पुत्र को जीवित करता तुम सब हमारे साथ रहो हम तुम्हें अपने साथ ही रखते हैं इस तरह से हरिश्चंद्र देवताओं के साथ हो लिए राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धार्मिकता के प्रति समर्पण से प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र ने उनका राज्य पुनः हरिश्चंद्र को वापस दे दिया थ्रिश राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत अपना सब कुछ यहाँ तक स्वर्ग को भी जो महर्षि विश्वामित्र ने उनके लिए बनाया था उसे भी राजा हरिश्चंद्र को दे दिया जिसको राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं के हवाले कर दिया इस स्वर्ग को नष्ट करने के लिए महर्षि अगस्त ने भयानक अस्त्रों का उपयोग करके उसको वहीं पर गला दिया अर्थात उसको धीरे धीरे गला कर एसिड के रूप में करके वारिस के पानी के साथ पृथ्वी पर वर्षा कर समंदर के पानी में मिला दिया जिसके कारण ही समंदर के पानी में एसिड की मात्रा अधिक हो गई और समुद्र का पानी अत्यधिक खारा हो गया आज भी आकाश ऐसी तेजाब की वर्षा होती है इसका कारण है कि समंदर के पानी के साथ ज्वलनशील एसिड भी वास्प बनकर आकाश में जाती है और वे है पानी के साथ वरसता है इस पृथ्वी पर लेकिन जब लोहा और स्टील आदि पदार्थ जैसे सोसाइट आदि को अत्यधिक गर्म किया जाता है ये कार्बन बनता है कार्बन को भी जलाया जाए तो ये तेजाब के रूप में बनता है ये प्रकृति ऐसी तेलिया होता है जिससे ये पानी के साथ अभी कर सकता है ये हाइड्रोजन कैन को बनाता है जिस प्रकार ऐसी पेट्रोल डिगजल इत्यादि होते हैं ये स्वभाव से ज्वलनशील होते हैं लेकिन एसिड की तरह नहीं होते हैं जो मानव अंगों को गला दे एसिड लिए कैसा पदार्थ है जो लोहे को भी गला सकता है जो हमारे शरीर में भी पाया जाता है जिसे अमल कहते हैं अमल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में खोलकर हाईड्रोजन आयन देता है मानसा दशमलव शून्य से कम होता है जो हांस निकोलस ब्राउन सटेड और मार्टिनो आरि द्वारा दी गई आधुनिक परिभाषा के अनुसार अमल वह रासायनिक यौगिक है जो प्रतिकारक यौगिक क्षार को हाइड्रोजन आयू प्रदान करता है जैसे एसिटिक अमल सिरका में और सल्फ्यूरिक अमल बैटरी में अमल थोस ड्रविया गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं वे शुद्ध रूप में या घोल के रूप में रह सकते हैं जिस पदार्थ पदार्थिक में अमल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं मानव अंतर में हाइड्रोक्लोरिक अमल की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लताया एसिडिटी कहते हैं ये अगस्त ऋषि कोई और नहीं पुलस्त के ऋषि के दो पुत्रों में से एक पुत्र थे पुलस्त ऋषि का दूसरा पुत्र विश्व श्रवा ऋषि थे जिन्होंने दो विवाह किया था अब पहली पत्नी से कुबेर और तारका उत्पन्न हुए थे दूसरी पत्नी से रावण आदि पैदा हुए थे इस तरह से देवताओं ने अगस्त ऋषि के साथ मिलकर स्वर्ग को पृथ्वी को बचाया आगे चलकर अगस्त ऋषि को समझ में आया कि उन्होंने गलत कार्य किया जिसके कारण रावण आदि राक्षसों का उत्पात पृथ्वी पर बढ़ गया था जिसके लिए राम की सहायता रावण को मारने में की और उनको अपने द्वारा निर्मित दिव्य अस्त्रों को दिया और महर्षि विश्वामित्र की बनाई महर्षि विश्वामित्र ने भी राम की सहायता की थी कुबेर की बहन तारको को मारने में इस तरह से ये सिद्ध होता है ऋषिग्रस्त और विश्वामित्र देवता से भी श्रेष्ठ थे अर्थात ये वैज्ञानिक प्रकार के ऋषि थे जैसा कि मंत्र में परमेश्वर ने कहा कि वे हमारे पूर्वज ऋषियों का भी पूर्वज है